बात यह है कि महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहां धर्म होता है वही जय हुआ करती है इसी से युद्ध में वे अवध हो रहे हैं और उन्हीं की जीत भी हो रही है आपके पुत्र दुष्टचित्त पाप पारायण निष्ठुर और कुकर्मी हैं इसलिए वे युद्ध में नष्ट हो रहे हैं इन्होंने नीच पुरुषों के समान पांडवों के प्रति अनेकों क्रूरताएँ की है अब उन्हें उन निरंतर किए हुए पाप कर्मों का भयंकर फल प्राप्त होने का समय आया है इसलिए पुत्रों के साथ अब आप भी उसे भोगिए आपके विदुर भीष्म द्रोण और मैंने भी आपको बार बार रोका किन्तु आपने हमारी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जिस प्रकार मरणासन्न पुरुष को अवसर और पथ्य अच्छे नहीं लगते वैसे ही आपको अपने हित की बात अच्छी नहीं मालूम हुई अब आप जो मुझसे पांडुवों की विजय का कारण पूछते हैं तो इस विषय में मैंने जैसा सुना है वह बताता हूँ उस दिन अपने भाइयों को युद्ध में पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय पितामह विष्णु जी से पूछा दादाजी मैं समझता हूँ कि आप द्रोणाचार्य शल्य कृपाचार्य अश्वस्थामा, कृतवर्मा सुदक्षिणा भूरेश्रवा विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों लोगों के साथ संग्राम करने में समर्थ हैं किन्तु आप सब मिलकर भी पांडुओं के पराक्रम के सामने नहीं टिक पाते यह देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कृपया बताइए पांडुओं में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमें क्षण क्षण में जीत रहे हैं विष्णु जी ने कहा राजन इन उदार उदारकर्मा पांडुओं की अवधता का एक कारण है वह मैं तुम्हें बताता हूँ सुनो तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष न तो है न हुआ है और न होगा कि जो श्री कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके इस विषय में पवित्र मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया है वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। में गंधमादन पर्वत पर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे उस समय उन सब के बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा तब उन्होंने ध्यान द्वारा सब रहस्य जानकर प्रसन्न चित्त थे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 आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं इसीलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं आप योग स्वरूप देवता हैं मैं आपकी श्रेणी में आया हूं विश्वरूप महादेव आपकी जय हो लोक हित में लगे रहने वाले परमेश्वर आपकी जय हो सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगेश्वर आपकी जय हो योग के आदि और अंत आपकी जय हो आपकी नाभ से लोक कमल की उत्पत्ति हुई है आपके नेत्र विशाल हैं आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं आपकी जय हो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी आपकी जय हो आपका स्वरूप सौम्य है मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ आप असंख्य गुणों के आधार और सबको श्रण देने वाले हैं आपकी जय हो सारंग धनुष धारण करने वाले नारायण आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है आपकी जय हो आप समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न विश्वमूर्ति और निरामय हैं आपकी जय हो जगत का अभीष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर आपकी जय हो आप महान शेषनाग और महावराह रूप धारण करने वाले हैं सबके आदि कारण हैं किरणे हैं आपने आपके केश हैं प्रभु आपकी जय हो जय हो आप किरणों के धाम दिशाओं के स्वामी विश्व के आधार अप्रमेय और अविनाशी हैं व्यक्त और अव्यक्त सब आप ही का स्वरूप है आपके रहने का स्थान असीम अनंत है आप इंद्रियों के नियंता हैं आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ हैं आपकी कोई एकता नहीं है आप स्वभावतः गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं आपकी जय हो ब्रह्मण आप अनंत बोझ स्वरूप हैं नित्य हैं और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं आपको कुछ करना बाकी नहीं है आपकी बुद्धि पवित्र है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 सत्य स्वरूप परमेश्वर आपकी जय हो पृथ्वी देवी आपके चरण हैं, दिशाएं बाहु हैं और मस्तक है अहंकार आपकी मूर्ति देवता शरीर और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है अग्नि आपका तेज वायु सांस और जल पसीना है अश्विनी कुमार आपके कान और सरस्वती देवी आपकी जिह्वा है वेद आपकी संस्कार निष्ठा है यह जगत आप ही के आधार पर टिका हुआ है योग योगेश्वर हम न तो आपकी संख्या जानते हैं न परिणाम आपके तेज पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है देव हम तो आपके भजन में लगे रहते हैं आपके नियमों का पालन करते हुए आपके ही शरण में पड़े रहते हैं विष्णु सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है आप ही की कृपा से हमने पृथ्वी पर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 ऐसा कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए यह देखकर देवता गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा भगवान आपने जिनकी ऐसी श्रेष्ठ शब्दों में स्तुति की है वे कौन थे उनके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी से कहा ये स्वयं पर थे जो समस्त भूतों के आत्मा प्रभु और परमपद स्वरूप हैं मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिस दैत्य दानों और राक्षसों का संग्राम में वध किया था वे इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं अतः आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न होइए सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे किंतु मूढ़ पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकेंगे ये शंख चक्र गाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं ये मनुष्य हैं ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए यही परम गुह हैं यही परम पद हैं यही परम ब्रह्म हैं यही परम यश हैं और यही अक्षर अव्यक्त एवं सनातन तेज हैं यही पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं तथा यही परम सुख और परम सत्य हैं अतः अपने सहृदों को अभय करने वाले इन क्रीट कौस्तुभधारी श्रीहरि का जो तिरस्कार करेगा वह भयंकर अंधकार में पड़ेगा जी कहते हैं देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी उन्हें विदा करके अपने लोक को चले चले गए और वे सब स्वर्ग में चले आए। एक बार कुछ करात्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे उन्हीं के मुख से मैंने यह प्राचीन प्रसंग सुना था यही बात मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम मतिमान मारकंडे और व्यास तथा नारद जी से भी सुनी है यह सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है हमें तो अवश्य ही इनकी पूजा करनी चाहिए मैंने और अनेकों वेद मुनियों ने तो तुम्हें बार बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्व ही नहीं समझा मैं तुम्हें कोई क्रूरकर्मा राक्षस ही समझता हूँ क्योंकि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो भला इन साक्षात नर और नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ ये सनातन अविनाशी सर्वलोक में नित्य जगदीश्वर जगद्धरता और अविकारी हैं ये ही युद्ध करने वाले हैं यही जय हैं और ये ही जीतने वाले हैं जहाँ श्री कृष्ण हैं वही धर्म है और जहाँ धर्म है वही जय है श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं इसलिए उन्हीं की जय भी होगी दुर्योधन ने पूछा दादाजी इन वसुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ भीष्म जी बोले भरत श्रेष्ठ वसुदेवनंदन निस्संदेह महान है ये सब देवताओं के भी देवता हैं कमल न्यान श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं है मार्कंडे जी इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं ये सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम है सर्व के आरंभ में इन्हीं ने संपूर्ण देवता और ऋषियों को रचा था तथा ये ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है ये स्वयं धर्मस्वरूप तथा धर्मज्ञ वरदायक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं ये ही कर्ता कार्य आदिदेव और स्वयं प्रभु हैं भूत भविष्यत और वर्तमान की भी इन्होंने कल्पना की है तथा इन्हीं ने दोनों संध्याओं दिशाओं आकाश और नियमों को रचा है अधिक क्या वे अविनाशी प्रभु ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले हैं इन परम तेजस्वी प्रभु को केवल ध्यान योग से ही जाना जा सकता है ये श्री हरि ही वराह नृसिंह और भगवान श्रीविक्रम है ये ही समस्त प्राणियों के माता पिता हैं इन श्री कमल नयन भगवान से बढ़कर कोई दूसरा तत्व न कभी था न होगा ही इन्हें अपने मुख से ब्राह्मणों को भुजाओं से क्षत्रियों को जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया है यही संपूर्ण भूतों के आश्रय हैं जो पुरुष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इनका पूजन करता है यह वह परम पद प्राप्त करता है ये परम तेजस्वरूप और समस्त लोकों के पितामह है मुरिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं यही सबके सच्चे आचार्य पिता और गुरु हैं जिस पर ये प्रसन्न है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 राजन पुरोकाल में ब्रह्मर्षि और देवताओं ने इनका जो ब्रह्ममय स्त्रोत्र कहा है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ सुनो नारद जी ने कहा है आप साधिगण और देवताओं के भी देव हैं तथा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले और उनके अंतकरण के साक्षी हैं मार्कंडे जी ने कहा है आप ही भूत भविष्यत और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञों के यज्ञ और तपों के तप हैं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 व्यक्त आपके मन में स्थित है तथा सब देवता भी आपस आपसे ही उत्पन्न हुए हैं असित मुनि का कथन है आपके सिर से स्वर्ग लोग व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपके उदर में तीनों लोक है आप सनातन पुरुष हैं तपशुद्ध महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्मतृप्त ऋषियों की दृष्टि में भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं मधसूदन जो संपूर्ण धर्मों में अग्रगण्य और संग्राम के पीछे हटने वाले नहीं हैं का उदार हृदय राजस्वियों के परमाश्रय भी आप ही हैं योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार आदि इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान का सर्वदा पूजन और स्तवन करते हैं राजन इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें श्री कृष्ण का स्वरूप सुना दिया अब तुम प्रसन्न चित्त से उनका भजन करो संजय कहते हैं महाराज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 दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपने शुभ्र सह पर सो गया